पातंजल योग प्रदीप साधन पाद उन्नीस अब प्रकृति आदि का उन उनके कार्यों से अनुमान कराने के लिए पर्व शब्द से सूचित अलिंगादि के अविरल क्रम को दर्शाते हैं लिंगमात्र मिथि लिंगमात्र के अलिंग प्रत्यासन है अव्यवहित कार्य है वही लिंग मात्र उस लिंग अलिंग में अलिंगावस्था प्रधान में अव्यक्त रूप से अविभक्त है अतः उससे विभक्त होता है उसमें हेतु है क्रमेति, क्रम का पौर्वापर्य का कभी भी अतिक्रम नहीं करता यदि कारण में अनागत अवस्था से असत की भी उत्पत्ति माने तो अविशेषतया सबकी सर्वत्र उत्पत्ति होनी चाहिए और अतीत की भी उत्पत्ति होनी चाहिए जो कि असंभव है और प्राग भाव कारण है नहीं क्योंकि अभाव असिद्ध है यदि अभाव को निमित्त कारण माने तो उसको ही उपादान कारण भी मान लें तब तो शून्यवादियों की विजय हो गई अभाव को उपादान देखा भी नहीं है यदि यह कहा जाए तो निमित्त में भी यह बात तुल्य की ही है अतः जैसे अभाव उपादान नहीं हो सकता वैसे निमित्त भी नहीं हो सकता इसलिए कार्य जनम शक्ति की ही अनागत अवस्था रूपणी कार्य रूप से परिणत होती है वह वा सत्कार्यवाद इस भाष्य ने सिद्ध किया है तथा इत्यादि की भी यो ही व्याख्या करनी चाहिए महद आदि से प्रकृति आदि के अनुमान का प्रकार सांख्य सूत्रों ने कहा है हमने भी उनके भाष्य में उसको प्रपंचित किया है विस्तार रूप से लिखा है विस्तार भय यहां प्रस्तुत नहीं करते यह बात पहले कह दी है जैसे विशेषों से अवांतर भेद भिन्न विशेष उत्पन्न होते हैं वैसे पहले इसी सूत्र के आदि में कर दिया है शंका सूत्रकार ने गुण पर्वों का चतुर्था चार प्रकार का विभाग कैसे किया है ब्रह्मांड स्थावर जंगम रूप से पर्व अनंत हो सकते हैं समाधान ब्रह्मांड आदि सब विशेष कार्यों का विशेषों में ही अंतर्भाव है यह कहते हैं इति विशेषों से पर उत्तर भावी नहीं है अतः विशेषों का तत्त्वांतर परिणाम नहीं है अतः ब्रह्मांड आदि का सब विशेष पर्व से ही गृहित है यह भाव है तत्व द्रव्यत्व है तत्वान्तरत्व स्वावृत्ति द्रव्यत्व उससे साक्षात व्याप्त जातियत्व है पच्चीस तत्वों में पच्चीस जाति के अंगीकार न करने में तत्वांतरत्व स्वावृत्ति द्रव्य विभाजक उपाधिमत्व तत्वांतरत्व है शंका ज्योति तो तत्व का भेद होने से अंतकरण का जो कहीं कहीं एकत्व कहा है वह कैसे हो सकेगा समाधान जैसे विशेष नामक पंच तत्वात्मिका एक ही पृथ्वी प्रथम उत्पन्न होती है उसके पीछे उस पृथ्वी के खोदने और मथन करने से पार्थिव जल और पार्थिव तेज अभिव्यक्त मात्र होते हैं इसी प्रकार तत्व त्रयात्मक ही आदि में महान उत्पन्न होता है पीछे उस महतत्व में स्थित अहंकार आदि वृत्ति भेद से प्रकट होते हैं